महाभारत सभा सभापर्व अद्याय अर्ति श्रीकृष्ण का प्रागट्य तथा श्रीकृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन व समुवाच एवक्थ कौंते नाते पुनर्भी धर्मराजो युधिष्ठि वह जी कहते हैं जन्मे जय जी के इस प्रकार कहने पर पूर्व वंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधि ने पुनः उनसे कहा यशस्वि जन्म विष्णु सुविज्ञात इच्छा मे बदताम युधिष्ठिर बोले वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेन्द्र मैं यशस्वी भगवान विष्णु के विष्णुवंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ यथव भगवा जनार्दन माधवेश महाबुद्धिस्तन में ब्रोहि पितामह पितामह परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सब प्रसंग मुझसे कहिए यदा यदम च महातेजा गास्तु कंसस्य वृषभ लोकान् बधा लोकान्माक्षिता बैल के समान विशाल नेत्र वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गओं की रक्षा की क्रीडता चाल्ये गोविंद विचे तम तदाचमताम श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह उत्तम बाल्यावस्था में बालकोचित्रियाएँ करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की यह सब मुझे बताइए वै सम्पान वाच एवं केशव महात्म माधवेश तथया वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी आरंभ की विष्णुवाच अंत कथे युधिष्ठिर यहाँ यारायण से हज जन्म विष्णेश बोले कुत्न युधिष्ठिर अब मैं विष्णु विष्णुवंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत कहूँगा अजात सत्रो यथे भरत कुलभूषण अजात सत्रो वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए यह मैं बतला रहा हूं ध्यान देकर सुनो शांता भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी पर्वत खिलने लगे और बुझी हुई अग्निया भी सहसा प्रज्वलित हो होठी शिवा संप्रभुर्वाता प्रशांत अभवार्द भगवान जनार्दन के जन्मकाल में शीतल मंद एवं सुखद वायु चलने लगी धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। देव तुंदुभापी सस्व नूम बरे अभ्यवल सदागम्य देवता पुष्पृष्टि भी आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आ आकर वहाँ फूलों की वर्षा करने लगे गिर भी मंगलयुक्ता भीम अस्तुव उपतस्थु तदा प्रीता प्रादुर्भावे महर्षयः वे मंगलमय वाणी द्वारा भगवान मसूदन के स्तुति करने लगे भगवान के अवतार का समय जान नहर्षिगण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुंचे। पहुँचे तत्स्ताभि सम्रेक्ष नारद प्रमुख उपहार गंधर्वापरसा हम गणाह नारद आदि देवर्षिकों को, को उपस्थित देख गंधर्व और अपसराए नाचने और गाने लगीं उप तस्थे चोविंदम सचिपति महर्षि उस समय सहस्त्र नेत्रो वाले सचिवल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले इंद्रवाच कृत्या देव कार्याण कृप्वा लोकहिताय च स्वलो कम लोक के देव पुनर्गछ स्वतेज सा इंद्र ने कहा देव आप संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा हैं देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए पधारिये विष्णुवाच इतवा मुदेशाधाम भीष्म जी कहते हैं ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए नंद गोप कुल अधरिम राजन, राजन तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्रीहरि को नंद गोप के घर में छिपा दिया नंदगोप कृष्ण कृष्ण उहुला सतः कदाचित सुप्तम तम शकट से यशोदा संपरी त्यजाम यमुनाम श्रीकृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे एक दिन वहां शिशु श्रीकृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई शिशुली ततःन्हस्तरण क्षिपन्द मधुर कृष्ण प्रादाव प्रसारय पादुषेन शकटम धारियथ केशव त्राथे पादेत्वा पादे तथा शिशु उस समय श्रीकृष्ण शिशुली का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर में रोले लगे पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया नुब्ज पयोधराकांखी चकार घटम् उसके बाद वे स्वयं अंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए यह देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ प्रत्यक्षम चापनिहता महाकाया प्रत्यक्ष भरत नंदन सूरसेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था काले महाराज तथा विष्णु शंकरण सम महाराज तदनंतर शंकर और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ ही घुटनों के बल रेंगने लगे अन्यो किरण चंद्र सूर्या विवाम विसर्प एता सर्प भोग भुजऊ तदाम जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थी दधि कुमार नरेश्वर बलराम और श्रीकृष्ण दोनों के अंग धूल धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते भारत कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे जिससे उनमें घट्टे पड़ गए थे कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे तत स बालो गोविंदो नवनीतम तदाक्षय ग्रस्मानद्राज गोपी भेदोथ एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे उस समय वहाँ उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया दामनाथो लुखले कृष्ण गोप स्त्र राजर्जुना समू लबितग्नौ तदुत विवाह सब उस उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को ऊखल में बांध दिया राजन उस उस समय उन्होंने ऊखल को वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं से हित तोड़ डाला वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई त्रो महाकाजो गाणो बभुवत हो इन वृक्षों पर दो विशाल का असुर रहा करते थे वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथस्तो बाल कृष्ण संकर्षण सप्तवर्ष बभूवत तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस ब्रजमंडल में ही सात वर्ष की अवस्था वाले हो गए नील पेतांबर बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का दोनों भाई काक अर्थात सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केस धारण किए बछड़े चराने लगे उदय उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य पत्तों के बाजे पिपहरिय आदि बजाया करते थे वहां दो तरुण नाग कुमारों की, उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। तो साल पोता विरो वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते मस्तक पर पल्लों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी अरविंद कृता पेड़ो पवीतुरो वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बक्षणों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे वीरवर श्री कृष्ण और बलराम ठीके और तुम वे लिए वन में घूमते और गोप जनों के भेड़ बाजाया करते थे कुछ बसंता बल क्रीड मानो क्वचित बने कर्ण सैया सु संसुप्त क्वच निंद्रांतरिषिण वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की सैया बिछाकर सो जाते तथा तो नींद लेने लगते थे तो वसाण पालयन तो ही शोभयतो चन्तियंत रमंत राजन, राजन इस प्रकार भी मंगल में बलराम और श्रीकृष्ण दक्षणों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और, और भाति भाति की क्रीड़ाएं करते थे तथन्दावनम गसदेव सुताबू गोव्रजम तत्र कौंते आचार्यो विजु कुनंदन तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौवें चराते हुए नीला विहार करने लगे काली मर्दन एवं धेनुकासुर अरिष्टास और कंस आदि का वध श्रीकृष्ण और बलराम का विद्या अभ्यास तथा गुरु दक्षिणा रूप से गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके देना। कदाचि गोविंदो ज्येष्ठम संकर्षण विनाम चार्मीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहाँ इधर उधर भ्रमण करने लगे। लगेक्षर श्रीमान पद्म निभ शिव से नो रुक्त शशांक लक्ष्मण उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था वे परम शोभामान श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण का वक्षस्थल स्थल श्री वत् चिन्ह से शोभा पा रहा था रज्जयवीतरो राजतापर्षिपत्रेर मंदमाकंपीना क्वचिगाचिक्रीडन क्वचिन्त्यं क्वचिधसोपववेश मधुरम गाएन वेणुम च वादय प्रहलाद प्रहलादनाथ तो गवाम क्वचिवन गुवा गोकुले मेघ काले तो चार दुतिमा प्रभु बहुरम बहुरमेशेसु देशेसु वन से वनराजसु तु कृष्ण बुदे क्रीड़या भरतर्षभ स कदाचि तस्व्रजन उन्होंने रस्सी को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था उनके मस्तक पर काले घुंघराले के शोभित थे सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता था जो मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था भगवान कहीं गीत गाते कहीं क्रीड़ा करते कहीं नाचते और कहीं हंसते थे इस प्रकार गोपालोचित वेशधारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौवों को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहाँ के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में वितरण करते थे भरतश्रेष्ठ उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे एक दिन वे गौवों के साथ वन में घूम रहे थे भांडीर नाम दृष्ट नोधम केशवो महावास मति चक्रे तदा प्रभु घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया सत्र वश्या स त्र वैशा तुल्ये बस्त पाले सहानक रे मे स कृष्ण पुरा स्वर्गपुरे तथा निष्पाप युधिष्ठिर वहां से कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालों के साथ बछड़े चढ़ाते थे दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे उसी प्रकार वन में आनंद आनंदपूर्वक दिन बिताते थे तम क्रीडम गोपाला कृष्ण भांडीरवासि रमयंते स्म बहोम क्रीडन कई स्तरा अन्य स्म परिगा गोपाल मुदतमाना गोपाला कृष्ण मे भाणे गाय स्म वन प्रिया भांडेर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे दूसरे प्रसन्न चित्र रहने वाले गोप जिन्हें वन में घूमना प्रिय था तदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे गायता वादयामा च केशव पर्णवाद्या पर्ण वेणुं तुम्बं वीड़ा ची एव क्रीड़ातरे कृष्ण गोपाल बिजहारसह जब वे गीत गाते उस समय भगवान श्रीकृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु तुम्बी और वीणा बजाया करते थे इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोपाल गोपबालों के साथ खेलते थे तेन बालेन कौंते लोकहित सदा पश्यता वासुदेवन भारत भरत नंदन उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोक हित के अनेक कार्य किए ह्रदय ने पवने त्रीड तम नागमूर्धने सर्वलोकस्य पश्यतः विजहार ततः कृष्णो बलदेव सहायवान वृन्दावन में कदम्बवन के पास जो ह्रद अर्थात कुंड था उसमें प्रवेश करके उन्होंने नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी फिर सब लोगों के सामने ही नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर साथ विचरण करने लगे धेनुको दारुणो दैत्यो राजन राह तदाताल बने राजन बल देवे राजन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, था। जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कौन राम कृष्ण तो प्रविधानी गोधना रिशु कुंती नंदन तद तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्रीकृष्ण अपने बढ़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए विहरनौ तो मुदा युक्तो वृक्ष माणो वना वय खेलयनो तो प्रगायनतौ तो विचिन्वत तो च पाद प वहाँ वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते खेलते गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे तो सिद्धा भीम केड़ा भीर पराजित हो शत्रुओ को संताप देने वाले वे दोनों अज्ञे वीर वहां गौ और बच्चों को नाम से लेकर बुलाते और लोक प्रचलित करते रहते थे। तो देवो भी भी वे दोनों देव वंदित देवता थे तो भी मानवी दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे तथा कृष्णो महातेजा तुम गोव्रजम गिर तमें वैश प्रकृत गोपदाय पायसौशर्वभूतक तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौ के ब्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरयज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभू सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे तम दृष्टि गोप का सर्वे कृष्णमेव समर्चय पूज्यमान तथो गोपय दिव्यम्बपुर धारियत उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से कृष्ण के उस रूप की ही पूजा करने लगे गोपालों द्वारा पूज्य श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया धितो गोवर्धन सप्ताह पर्वत स्तरा शिश वासुदेवे न गार्थम अरिमर्दन मर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे उस समय बालक वासुदेव ने गौों की रक्षा के लिए एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था क्रीडमान कृष्ण कृतमान कर्म दुष्कर्म तद्भुतमिरा से सर्वलोक भारत भरत नंदन उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था देवदेव क्षतिम गृष्ण दृष्ट् मुद्द गोविंद तम शुक्वात पुरंदर श्लीष गोविंद देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्रीकृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने श्री कृष्ण गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक किया देवराज इंद्र गोविंद को हृदय चले गए अथारिष्ट ख्याम दैत्यम वृषभ विग्रह जघान तरसा कृष्ण पशु नाम हित काम नया तदनंत श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया नाम राजन है तथा अनुगतम पार्थ बलम हय भोज भोजपुत्रे राजाना पुरसोतमह राजन व्रज में केशी नाम का एक दैत्य रहता था जिसका शरीर घोड़े के समान था उसमें दस हजार हाथियों का बल था कुंती नंदन उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोज कुलोत्पन्न कंस ने भेजा था वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार दिया आंध्रम मल्लम चारूरमान महासुरम कंस के दरबार में एक आंध्र देशी मल्ल था जिसका नाम था चाड़ूर वह एक महान असुर था श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला सुनामा नम मित्रघतम बाल रूपेण गोविंदो नज खांड भारत भरत नंदन कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था गोविंद अभी बालक थे तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया इन देवे नाजे मुस्टिको हत भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जनसमाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुस्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। दियात तदा कंस कृष्ण भारत युद्ध उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया ऐरावतम तम मातंगा नामि भीम वर्षभ कृष्ण कुबलिया पीड़म हतस् हतभा तस् हाथियों में श्रेष्ठ कुबलिया पीड़ को जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री को कुचल देना चाहता था श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया हत्वा हवा कंस मित्रघा पश्यता तथा अभिषिच्योग्रसेनम तम पिछ्रो पदम वंदत फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिजित कर दिया और अपने माता पिता देव की व के चरणों में प्रणाम किया एवं आदीन कर्माण वे जनादन उचि तिनाशाध इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे ततस्तौ जगम तुस्ता गुरु सांदीपनी गुरुशुश्रूषया युक्त धर्मौर्मचारि तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपिनी के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्यायन के लिए गए वहाँ वे गुरुसेवा पुराण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे व्रत मुग्र महात्मा नव विचरंतावतिता अहोरात्र चतुष्ष्ठ्यांगम वेदमापतु वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहाँ रहते थे उन्होंने चौसठ दिन रात में ही छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया लेख्यम चणितम चौभ प्राप्तुताम यदुनंद गांधर्वेद वैद्यम चकलम समवापत इतना ही नहीं उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य अर्थात चित्रकला गणित गेद तथा सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया हस्त शिक्षा, द्वादेन चापतु तांदेपनी धनुर्वेद चिकित्सा धर्म, धर्म गज शिक्षा, अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल बारह दिनों में ही प्राप्त कर लिया इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्म प्राणवीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपिनी मुनि के पास गए स्वस्त्राचार्यम अभिगम्य प्रणम्य चेन तौ तो सत्यतौ तो राज विचर तो अवंतिसु। राजन धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदिपिनी के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया सादिपिनी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंति में विचरते हुए वहाँ रहने लगे पंचाश्भिंगम सो प्रतिष्ठित सरहस्यम धनुर्वेदम सकलम ताव पचास दिन रात में ही उन दोनों ने दस अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया दृष्ट्रिप्रेन्द्र गुरेदयत अयाचिता गोविंदम तद सांदीप निर्विभू उन दिनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर ने उन्हें देने की आज्ञा दी। जी सब विषयों में विद्वान थे, उन्होंने कृष्ण से अपने अभिष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की शानदीप मम पुत्र समुद्रे माप वाषित ते बोले मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था उस समय नामक जलजंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया तुम दोनों का भला हो मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो भीष्म आर्ताय आरताज गुर सुव दुष्कर असत्यम त्रेशलोकेम के नष्मजी कहते हैं यदि इतना कहते कहते गुरु सादीपिनी पुत्र सोक से आर्त हो गए यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली यस्य यसे साने पुत्र जघान भरतर्षभ सोसुरताभ्या समुद्रे विनिपाति भरतश्रेष्ठ जिसने सांदीपिनी के पुत्र को मारा था उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया तत सांदीपने पुत्र प्रसादादमित दीर्घ काल गहृतरासरी अमित तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण के कृपा प्रसाद से सािपिनी का पुत्र जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था पुनः पूर्वश्री धारण करके जी उठा तद शम अचित्यम चृष्टवा सो महद्भुत भूता समयत व अशक्य अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गवास्वम के गुरुवे प्रभु बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य गाय घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए तत्प्चा गुरुपुत्र को लेकर ने गुरुजी को सौप दिया तम दृष्टि पुत्र मजा तम सांदेप निपुरे जना असक्यसाचित मिति में कस नारायणाध्य चिंत उस पुत्र को आया देख सापनी के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत है भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके करना तो दूर की बात है गदा परिग युद्धेश सर्वास्त्रुचके प्राप्त परमा मुख्यता भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिग के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया ये समस्त लोकों में विख्यात हो गए भोजराज तनुजोपी कंसस्ताुधिषि अस्त्र ज्ञाते पदे वीजे काज शोभवत तत्त युधिष्ठि भोजराज कुमार कंस भी बल और पराक्रम में कार्त अर्जुन की समानता करता था। भोजपत्रेय पते पुत्राद भोज राजते स्मार छुपह दीव पन्न घा भोज, भोज वंश के राज्य की वृद्धि करने वाले कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार रहते थे जैसे गरुण से सर्प, उद्विघन शत शत सहसाणी पादाता भारत भरत नंदन उसके यहाँ धनुष खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले उस करोड़ पैदल सैनिक थे अष्टौत सहसा अभुवन भोजराजा भोजराज के रथी सैनिक जिनके रथों पर सुवर्ण में ध्वज फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पेट दिखाने वाले नहीं थे आठ लाख की संख्या में थे कक्षा कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले हाथी सवार भी आठ ही लाख थे उनके हाथियों के पीठ पर सुवर्ण के चमकीले हौदे कसे होते थे तेज पर्वत संकासाम बभो भोजराजस्य भोजराज चित्र ध्वज पताकि कार गजराज विचित्र ध्वजा पताओ से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे स्वलंकृता शिघ्राण भोजराजस्य अववद्दोजराजस्ताब्दी महदल युधिषि भोजराज कंस के यहां आभूषणों से सजी हुई शीघ्र गाम ने की विशाल सेना गजराजों के अपेक्षा दूनी थी षोडशा स्वसहणी का भानितस्य वही अपरस्तो महाव्योह किशोराणाम जधि आरोह आरोप दुर्धर उसके यहाँ सोलह हजार घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलास के फूल की भांति लाल था राजन किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या सोलह हजार थी इन असुरो के सवार भी बहुत अच्छे थे इस अश्वसेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था सुनामा सदे कंस पर्यपालय वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था युधि कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे उस दल का नाम था मिश्रक मिश्रकों की संख्या साठ हजार बतलाई जाती है कंस रोष महावेगा ध्वजानूप महाद्रुआ मत महाग्रहशा अनुगाम कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था ऊंचे विचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे वह नदी यमराज के आज्ञा के अधीन होकर चलती थी शस्त्र जाल महा सात वेग महाजलाम नवच्र शत्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था गदा और परिग नामक मछलियों के सदस्य जान पड़ते थे नाना प्रकार के कब सेवार के समान थे नाग महावरताम नाना रुदिर कर दुको रथा स्वीलाक्ष रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी बड़ी भवनों का दृश्य उपस्थित करते थे नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का, का काम करता था उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। स्वराम को नारायणाद्य कंस हंता योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था युदिषि भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था? महाभ्र भ्राणी वारुत भारत जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को चिन्ह भिन्न कर देती है उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठ कंस की उपर्युक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला तम सभा स्तम महात्म्यम महत्वा कंसम महान मान या मा समान देवकि सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्रीकृष्ण ने श्रहृदों से सम्मानी माता देवकी का समाधर किया